चौथा प्रकरण आत्मज्ञानी द्वंद्व के पार हो जाता है राजा जनक अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिससे यह पुष्टि होती है कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है जनक कहते हैं हंत आत्मज्ञानी धीर पुरुष के लिए दुनिया के भोग विलास खेल की तरह हो जाते हैं जबकि मूढ़ पुरुष संसार के कार्यों को ढोते हैं ज्ञानी में कर्म का अहंकार नहीं होता है अतः वह कर्तापन से मुक्त रहता है जगती जबकि मूढ़ सभी कर्म अहंकार वश करता है इसलिए वह कर्म फल का भोगता बनता है इंद्र सहित सभी देवता पद एवं ऐश्वर्य की कामना एवं भोग के लिए दीन बने रहते हैं जबकि आत्मज्ञानी इन्हें पाकर भी हर्षित एवं गर्वित नहीं होता है इच्छाओं एवं अपेक्षाओं के कारण इंद्र भी दीन दुखी रहता है पर आत्मज्ञानी बड़े से बड़ा पद वैभव एवं ऐश्वर्य पाकर भी सहज रहता है वह प्राप्ति अप्राप्ति में संभाव रखता है वह द्वंद्व से परे हो जाता है वह न हर्षित होता है और न ही दीन दुखी मैं अब इस स्थिति में पहुँच गया हूँ ब्रह्मा से लेकर चीटी तक जो चार प्रकार के जीव संसार में हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इच्छा अनिच्छा को रोकने में समर्थ हो केवल ज्ञानी में ही यह सामर्थ्य है ज्ञानी इच्छाओं एवं अनिच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है ज्ञानी सांसारिक द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है मैं अब स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ अप्राप्ति में सुख नहीं और अप्राप्ति में दुख नहीं जनक द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से अष्टावक्र समझ गए कि यह आत्मबोध को प्राप्त हो गया है